आ, नहीं साक्षा नी साक्षादि कर्मा ईंधन भस्मीको इसलिए ज्ञान भस्म सात्ते का निर्बीजीको साक्षात् कर्मगता क्यों नहीं कहते निर्बीजी तो क्या वस्तुतः तो साक्षात ज्ञान रूप अग्नि साक्षात कर्मा ने ईंधन व तो भस्मी कर सकूती को जैसे अग्नि भस्म कर देती है ऐसे कर्म ज्ञानाग्न कर्म को भस्म कर दे ऐसा नहीं ठीक है ज्ञान से स्व प्रमेय आवरण अज्ञान आता करने सामर्थ्य से लोक दृष्टिता लोक में घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान का प्रमेय होता है घट ज्ञान से स्व घट ज्ञान का प्रमेय घट घट के जो आवरण है वो आवरण ही अज्ञान है अज्ञान का अपकरण निवृत्ति के लिए ही सामर्थ्य है ज्ञान में सामर्थ्य प्रमेय आवरण अज्ञान का अपकरण करने, करने में और प्रमेय वस्तुतः तो घट तो ऐसे सामान्य प्रयोग होता है वस्तुतः प्रमेय घटावचन चैतन्य घटावचन चैतन्य में ही अज्ञान रहेगा आवरण अंधकार में अंधकार का कोई आवरण का कोई कार्य नहीं है जड़ वस्तु में आवरण का कोई कार्य नहीं आवरण तो प्रकाश को ही ढकेगा जड़ वस्तु स्वयं अप्रकाश है तो अप्रकाश में अन्य आवरण के कोई कार्य नहीं प्रकाश हो तो उसमें तो तो आवरण का कार्य है इसे सर्वत्र अज्ञान घटावचन चैतन्य, घट का अज्ञान का था घटावचन चैतन्य का चैतन्यश्रित अज्ञान इसलिए प्रमेय होता है घटावचन चैतन्य उसका आवरण होता है घटावषण चैतन्य का ज्ञान उसकी निवृत्ति करने के लिए घट ज्ञान का सामर्थ्य है ये लोक में दिखता है अभी के ब्रह्मात्म ज्ञान होती अभिक्र ब्रह्मात्म ज्ञान होगा हम अस्मी ब्रह्म ऐसे ज्ञान भी क्या करेगा यद विषय ज्ञान तद विषय कावरण की निवृत्ति होगी ज्ञान ही ब्रह्म विषय का इसे तद अज्ञान निवर्तन अभि के ब्रह्मत्म ज्ञान तब विषय तद्ञान ब्रह्म को ज्ञान की निवृति करता है कर्जन्य तो कर्तृत्व भ्रम अज्ञान के कारण ही चेतन होम करेंगे अंतकणादि के साथ आत्मा का साधात्म होता है अंतकण आदि के धर्म सुखी दुखी कर्तृत्व आदि भ्रम होता है आत्मा में तो क्य कर्तृत्व भ्रम कर्तृत्व भ्रम होता है अज्ञान के कारण अज्ञान जन्य कर्तृत्व भ्रम को निवृत्त करेगा ज्ञान वो कर्तृत्व भ्रम ही कर्म का बीज है मूल कारण कर्तृत्व पूर्व भ्रम होने से ही कर्म रूप बीज है उसको नष्ट करता है कर्म का बीज है निर्वीज हो जाएगा कर्तृत्व तो भ्रम नहीं हो तो कर्म फल नहीं देगा तर्मा नष था पा रही थी और कर्म के बीज हो तो कर्तृत्व कर्म नहीं रहा तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो कर्म नहीं रह सकते न तो साक्षात कर्म न ज्ञान साक्षात कर्म का निवर्तक ज्ञान तो ज्ञान का निवर्तक हो नष्ट होने पर हो और ज्ञान जाना नष्ट कर देगा कर्तृत्व होता है कर्म का बीज होते अभी जो नष्ट हो गया तो कर्म भी नहीं रहेगा ज्ञानम अज्ञान सेव निवर्तकम्पति ज्ञानम अज्ञान सेव निवर्तकम यद ज्ञान तद अज्ञान निवर्तकम यद ज्ञानत्व तथा अज्ञान निवर्तक ज्ञान है तो ज्ञान का निवृत्त होगा तो ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्मज्ञान का निवृत्त होगा तद अनिवृत्त हो पुनरअि कर्म की निवृत्ति नहीं हो नहीं हो तो फिर कर्म हो सका है तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी अज्ञान की निवृत्ति से कर्म भस्म होता है जिस प्रकार के निर्विजय हो जाता है ज्ञान से साक्षात कर्म निवर्तक भावी फलित साक्षात कर्म का निवर्तक ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान तो अज्ञान का नाश तो हुआ अज्ञान से कर्तृत्व ब्रह्म नष्ट हुआ तब कर्म का बीज नष्ट हो गया निर्विजय हो गया तस्माध में समय दर्शनम सर्व कर्म नाम कारणम मित्र विप्रह सम्य दर्शन सिंह ब्रह्म ज्ञान सर्व कर्म में निर्वीज करने के लिए कारण है ज्ञान तो निर्वीज हो जाता है कर्म बीज रहते हो गया सम्य ज्ञान मूलभूत अज्ञान निवर्तन सम्य ज्ञान ब्रह्म विषय का हम ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवृत करेगा अज्ञान मूलभूत जो ज्ञान मूलाविद्या जिसके कारण प्रपंच ब्रह्म अज्ञान की निवृत्ति के द्वारा कर्म निवर्तक निवर्तक स्टम चेत कर्म का निवर्त ऐसे सिद्धांत ने कहा पूरा आरबी कर्म निवृत्ति प्रसंगा आरबल जैसे यस्य न तत्कर्म आरब्ध फलम जिस कर्म का फल आरंभ हो गया कर्म का फल है <सथी> भोग आरंभ हो गया वो तो होता है प्रारद्ध कर्म करती उसकी भी निवृति हो जाए निवृत्ति प्रसंग तो प्रारब्ध कर्म की निवृत्ति हो जाए ज्ञान होते हुए सब कर्म समाप्त हो गया प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया तो आगे कर्म नहीं रहा तो आगे शरीर भोग उच्च नहीं हो तो ज्ञान और का शरीर पात ज्ञान होते ही उसी समय शरीर गिर जाएगा नष्ट हो जाएगा आगे प्रार्म नहीं रहा तो प्रार्थित कर्म के बना शरीर सुख दुख देह कैसे रहेगा समाप्त हो जाना चाहिए सब कर्म समाप्त हो गया ज्ञान आगे सर्वकर्मा भस्म सात सबकर्म के अंतर्गत तो प्रागृत कर्म भी भस्म हो गया ऐसा शंकर में सामर्थ्या कर्म न शरीर तत्प्रभुत्व फल उपभोग ही नहीं वो क्षय थी <coughs> कभी सबकर्म का नाश नहीं होता है, प्रारंभ से अति कर्म का नाश होगा जिस कर्म से सर्व आरंभ हुआ, तभुत्व तो तो फल तो आते प्रभुत्म तो फलमेश उसका फल प्रभुत्व तो हो गया फल जन आरंभ हो गया वो तो उपभोग से सही क्षय होगा भोग के बिना क्षय नहीं होगा प्रारंभ कर्म का फल भोग से ही होगा ज्ञानोदय दे समय देहा पोहे तत्विष्ट तो तो ज्ञान फलवत् भगवत अभिप्राय से बाधित तत्व तो तो तो ज्ञानोदय के समसमय ही यदि तो देह नष्ट हो जाए तो भगवान कहते तत्व तो ज्ञान के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान फलवत होगा उपदीक्षित तो दक्षिण ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी तो तत्वोदी ज्ञानी के द्वारा तरह ज्ञानी ज्ञान होगा जो भगवान का अभिप्राय है वो बाधित तो हो जाएगा फिर और ज्ञान उपदेश करने के लिए कोई रह ही नहीं तत्विज्ञान ब्रह्मनिष्ठम श्रुतिवाक्य विभाधित हो जाएगा की ज्ञान होते ही देह समाप्त हो गया तो ज्ञान कोई नहीं रहेगा उपदेश करने के लिए इसी विरुद्ध होने से ये मानना पड़ता है स्वर्ग पात्र नहीं होता है ज्ञान होते ही इसलिए आचार्य लाभ अन्य स्थान ही सामर्थ्य सामर्थ्या तो आचार्य अन्यथा था अनुपोपति सामर्थ्य अल्पापति प्रमाण यदि सर्व हो जाए तो आचार्य का लाभ नहीं होगा आचार्य लाभ से अन्य स्थानुभूप प्रायध कर्म इतर कर्म नष्ट होगा प्रार्ध कर्म रहेगा ऐसा मानेंगे तो सब आचार्य आचार्य के ज्ञान होने के बाद सर्व रहेगा उपदेश करेंगे ऐसा नहीं मानेंगे तो सर्वपात हो जाए तो आचार्य लाभ ये तत्वी आचार्य ही उपदेश करने के लिए समर्थ है उनके वैसे ज्ञान होगा ऐसे आचार्य लाभ अन्यथा अनुपत्या ऐसा यदि आचार्य प्राप्त नहीं होंगे तो ईश्वर वचन भगवान श्री कृष्ण का वचन ये ज्ञान तत्वर्शी न सूची के बाद हो जाएगा इसलिए अन्यथा अनुपति प्रमाण ऐसी क्या होता है प्रभुत्व फल कर्म संपादक अज्ञान लेम मौन ज्ञान प्रार्थ कर्म का नाश नहीं करेगा प्रभु कर्म प्रभुत फल प्रभुत्म फलम ऐसे कर्म जिस कर्म का फल प्रभु हो गया फल देना आरम्भ कर दिया उसका संपादक इस कर्म का संपादक कर्म का संपादक कर्म रहेगा तो उसका कारण रूप अज्ञान भी चाहिए उसी कर्म का संपादन करने वाले अज्ञान लेत्र अज्ञान तो ज्ञान होते ही ब्रह्म ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो जाएगा अज्ञान का ले लेस शब्द से कहते स्वल्प मात्र अज्ञान जो प्रारब्ध कर्म का कारण रूप प्रारब्ध कर्म के कारण भी तो अज्ञान रह जाएगा बाकी सब नष्ट हो गया प्रारब्ध कर्म जब तक उसका कारण अज्ञान रहेगा कहीं कहीं कहते अज्ञान नहीं रहने पर संस्कार जैसे ही हो वो अज्ञान लेस शब्द से कहते वो रहेगा न नाश ज्ञान ज्ञान उसका नाश नहीं करेगा तब प्रार्ध कर्म फल देगा भोग उसे नष्ट होगा कथम प्रारब्ध फलम कर्म नष्ट तो प्रारब्ध फलम प्रारब्धम फल में से जिस कर्म का फल आरंभ हो गया वो कर्म प्रारब्ध कर्म होना से किस होगा या तो ये न कर्म शरीर आरब्धम और प्रभु फल होने से उपभोग नहीं वो खेते तभी कथम ज्ञानगिन सर्वकर्माण भस्म सात करते उत्तम यदि प्रारब्ध कर्म का कर फल भोगना ही पड़ेगा तो ज्ञानागिन सर्वकर्माण भस्म सात करते सर्वकर्मों को भस्म कर देता है ये कैसे कहा गया तत्र कहते हैं तो यानी अप्रभुत फल फला प्रवृत्ति भिन्न है प्रभुतम फलम ये तानि कर्मणि कर्म नर्मा प्रभु फला नवृत फला अप्रभुत फला जिनके फल आरंभ नहीं अपराध से भिन्न कर्म जितने कौन है ज्ञानोत्पत्ति है प्राकृतानी ज्ञानोत्पत्ति है प्राक ज्ञानोत्पत्ति के पहले जितने किए गए थे इस जन्म में हो अचानत तो अन अधिकार से होने वाले बहुत जन्म संचित कर्म इस जन्म जितने हुए सब कर्म और ज्ञान स्वभावी नीचे ज्ञान स्वभावी क्या है ज्ञान होने के बाद ज्ञानी देह से जो कर्म होते है ज्ञान स्वभावी नीचा अति का जन्म कृतानी चाहिए ये संचित कर्म अति का जन्म ज्ञान उत्पत्ति के पहले इस जन्म जो गई किए गए थे ज्ञान उत्पत्ति के बाद जो किए गए क्रिया माना करते शब्द से क्रिया माना और अति का जन्म को तो अलग से कहते हैं संचित कर्म में वो सब नष्ट हो जाते हैं ठीक है ज्ञान फलान ना, फला कर्म नाम निवृत्ति अनुभवतेम की निवृत्ति नहीं हो सकती अनार्य फलानी यानी कर्माणी प्रार्ध से भिन्न कर्म जीते नहीं पूर्वम ज्ञानोदयाद इसी शब्द में ज्ञान और प्रति के पहले अस्मी व जन्मनी के तानी ये हो गये जन्मनी जो ज्ञान होने के पहले और ज्ञान में तो स वर्तमान आने ज्ञान के साथ वर्तमान ज्ञान होने के बाद जो कर्म होते हैं और प्राचीन से आने के जन्म सुजिताने और आने के जन्म अर्जित संचित करो कहानी सर्वा ज्ञानम कारण निवर्तन निवर्ते थी कारण ही अज्ञान अज्ञान की निवृत्ति के द्वारा ही निवृत्ति ज्ञान अज्ञान को नष्ट करेगा अज्ञान से कर्तृत्व का नष्ट होगा उसे निर्वित हो जाएगी श्लोकों में ज्ञान तथा अन्य करने परिशु करे नश्व धारा परम पुरुषार्थ सिद्धे अल्लाह आत्मज्ञान है नासम ज्ञान की मित्री क्या है शुद्धि करने वाला कोई बड़े अच्छे कर्म करेंगे उससे ही परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा चीन अचीदी अश्विधा और नास्त्र में प्रसिद्ध अश्विधा आदि सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है और उसको नहीं, नहीं लेके प्राणायाम करो ध्यान करो कीर्तन करो कुछ से हो जाएगा वो क्या ज्ञान ज्ञान है सब उसे हो जाएगा कुछ लोग कहते भक्ति से सब हो जाएगा ऐसे करो भाई कर कीर्तन करो फिर योग हो जाएगा आशा करो प्राणायाम करो ईश्वर कोई कहते कर्म से हो जाएगा अश्विधा भी कर्म आदि शब्द से अन्य लेना अन्य अन्य जितने प्रकार साधन सब हो जाएगा परम प्रसार्थ मुख्य हो जाएगा और आत्मज्ञान आत्मज्ञान से क्या जरूरत है अन्य बहुत साधन है किससे हो जाएगा असमय को तो पहले रखा है क्योंकि शास्त्र में प्रसिद्ध है अष्टमेय कर्म श्रेष्ठ है अगर बाकी अन्य साधन जितने किससे कोई शंका कर जाएगा तो आत्मज्ञान से क्या होगा इसके अतः एवं अशुभ आए विद्यते विद्यते मय ज्ञान सदृश पवित्र विद्यते विद्यं योग काले का विन्दति ज्ञान शब्द संग पवित्रम यह नहीं विद्य थे ज्ञान के शब्द पवित्र ज्ञान जैसे पवित्र करने वाले ऐसे कोई दूसरा है ही नहीं उसके बराबर अन्य सब अंत को शुद्धि के लिए साधन है ही किन्तु ज्ञान के जैसे कोई नहीं तो स्वयं योग संसिद्ध ज्ञान स्वयं योग संसिद्ध हो, योग से सिद्ध होगा कर्म योग समाधि करके फिर प्राप्त होगा शुद्ध होगा फिर बाद में आत्मनि विंदती बहुत काल से ज्ञान प्राप्त करता है आत्मनि अपने ज्ञान होता है प्राप्त करता है महता आत्मनि विंदती टीका तुक्त तो प्रकार ज्ञान महात्म यथा सिद्धम अतः ज्ञान कमात्म सिद्धवा संपूर्ण कर्म नष्ट करता है अतः तो तेन ज्ञानेन तुल्य ज्ञान के बराबर परिशुद्धिकमार उपायक होता है परम पुरुषार्थ का उपाय नहीं तत्म विषय ज्ञान सर्वेशा किमती झटिप्य आत्म विषय ज्ञान सर्व क्यों नहीं हो जाता है शीघ्र ऐसे संक्रांति कहते योग योग होने हो पर ही हो दीर्घ काल अभ्यासक्रम का से ज्ञान प्राप्त करता है योग संसिध होकर शास्त्रीय मार्ग में चलने पर होगा महत्व काल यथो साधन योग्यता मन न दीर्घ काल ऐसे जो साधन का आ गया योग्यता को प्राप्त करने पर अधिकारी होगा स्वयं तदात्मी ज्ञान विन्दती ज्ञान को प्राप्त करता है आत्म विषय ज्ञान अथवाणी ज्ञान को प्राप्त करेगी सर्वेश झटित ज्ञान आनंद हो योग्यता वही धुर्य तथित आव सबको शीघ्र ज्ञान क्यों नहीं होता है योग्यता भाव योग्यता नहीं होने से ज्ञान नहीं होगा अंत होनी चाहिए मेरा ज्ञान होना चाहिए भाष्य में नहीं ज्ञान शब्द समतुल्य पवित्रम पवित्र पावन शुद्धिकरण नहीं त्ञान स्वयं योग योग कर्म योगे न समाधि योगे न संसिध पर कर्म योग कर्म करना उसके बाद अंत कोण पर होने पर किसी जन्मे हो अनेक बहुजन्मे हो कर्म करने पर अंत कोण शुद्ध हो संस्कृत हो तभी योग्य होता है तभी योग्य संस्कृत शुद्ध होगा योग्यता योग्यता प्राप्त करने पर मुमुक्षु मुमुक्षु तभी तो होता है साधन चतुर्थ संपन्न होता है तब मुमुक्षु होने पर ही वेदांत श्रवण करने पर कालेन कालेन का मोह का आत्मा बिंदु बिंदती का तो कहा था मन में अंतकर्ण में आत्म विषय को जरूरत नहीं अंतकरण में ज्ञान को प्राप्त ज्ञान आत्मविषय का ही विवक्षित है तो आत्म ने कहा था अंतकर्ण में ही ज्ञान प्राप्त करता श्लोक बोला कर्मयोग सोगन से ज्ञानोत्त अंतरंग साधन उपद्य है पहले कर्म योग शुद्ध होगा सामग कर्म त्यागूर्वक संक्रवण मन निर्ध्यास नुस करेगा ज्ञानोत्तर अंतरंग साधन करते य उपद्य है जिससे अवश्य ही एन अभ्यचारे ज्ञान प्राप्ति होती उपाय कहते ज्ञानला हाँ। ज्ञानम् श्रद्धावान्भते ज्ञानम् श्रद्धा ला तत्पर शायतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पाति ज्ञान ला शांति मचिरेनाधिगति लत्पर ज्ञानम् ज्ञान परां शाति अधिक श्रद्धावान ज्ञानम लभते श्रद्धावान तत्परम साहितेंद्रिय ज्ञान ल्ञान लब्ध अचिरेन पराम शांति में अधिक ज्ञान प्राप्ति के अंतरंग साधन श्रद्धावान श्रद्धा तत्परम असहितेंद्रिय तीन होने से ज्ञान प्राप्त करेगा ज्ञान लब्ध पराम शांति नृत्य शांति प्राप्त करता है ज्ञान लाभ प्रयोजन वह ज्ञान ला पर शांति परा सत्य निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है मास्क में श्रद्धावान श्रद्धावान श्रद्धालु ल्ञान श्रद्धावन का तो श्रद्धालु ज्ञान को प्राप्त करता है ठीक है में न केवलम श्रद्धालुत्तम एवं असहाय ज्ञान लाभ हेतु अभी तो तात्पर्य केवल श्रद्धालुत्तम तो से श्रद्धा होने मात्र से अन्य सहाय के बिना ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ये नहीं ज्ञान लाभ के लिए असहाय सहाय रहता केवल श्रद्धा ही साधन नहीं किंतु तात्पर्य तत्परता श्रद्धालु मंद प्रस्थान श्रद्धालु होने पर भी मंद प्रस्थान तत्परता पर रहित हो सकता है श्रद्धा तो है किन्तु तात्पर्य नहीं तत्परता नहीं मंदप्रस्थान प्रस्थान मंद प्रस्थान के लिए करेंगे अतः तत्पर नहीं तात्त नहीं तत्ता श्रद्धा होने पर भी ज्ञान नहीं हो निवेश ज्ञान उत्पत्तम स्टे तेन तात्पर्य तबदिष्ट होने पर भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा श्रद्धा नहीं हो ज्ञान तो नहीं होगा श्रद्धा होने पर भी तत्परता नहीं है तब नहीं होगा तत्परता किसमें वही सवर्ण गुरु सेवादी तत्परता नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा विचार सवर्ण मनो साधन में आगे श्रद्धावान तत्पर हो भी श्रद्धावान है तत्पर नहीं भाषा में तत्पर हो गुरु उपासन आदि अभियुक्त ये कर दिया तत्पर है तात्पर्य होना चाहिए तत्परता होना चाहिए किसमें गुरु उपासना गुरु उपासन गुरु उपासन आदि आदि से श्रवणादि अभियुक्त ज्ञान लब्धि उपाय अभियुक्त निष्ठावान गुरु उपासना में निष्ठा सेवा भक्ति में निष्ठा तत्परता उपासनादि शब्द में श्रवणादि की गुरु उपासना के साथ साथ श्रवणि भी इसमें तत्परता अनादर नहीं तभी प्राप्त होगा श्रद्धा लभते ज्ञान तत्पर आगे न तो श्रद्धा तात्पर्य ता, वयमे ज्ञान कारण किंतु साहितेंद्री श्रद्धा और तत्परता है इतने मात्र से ज्ञान होगा नहीं सहित इंद्रिय तभी चाहिए तब श्रद्धा जो रात करो तो आप श्रद्धा प्रत्योग इंद्र चाहिए इतिहास है न श्रद्धावान तत्पर भी अजितन्द्रिय श्रद्धावान है तत्पर है फिर भी जितेन्द्रिय नहीं इंद्रिय के वश में है में तो प्राप्त नहीं करेगा ज्ञान को इतिहास इन्द्रिय संहिता इंद्रिया यश सहित संयुक्त का क्या है विषय निवर्तित विषय से निवृत्त इंद्रिय का प्रभाव विषय को स्वाभाविक है उसे हटाना है जी विषय निवर्तितानी निवर्तित उत्तर साधना नाम ज्ञान न सह एकांतिक्ञान का अव्यविचारिक साधन कारण है अवश्य ही ज्ञान होगा जद्दा तत्परता है इंद्रिय समय ही यहम भूतः श्रद्धावां तत्पर संयुक्त इंद्रिय So, अवश्यम ज्ञान और लगाते भगवान भाष्य का स्पष्ट कैसे सिद्धांत है श्रद्धावान तत्पर साहित्य इन्द्रिय तो अवश्य ज्ञान और लगभग बहुत लोग सोचते ज्ञान प्राप्त होने नहीं सकता है होता नहीं किसको और तो बड़े बड़े पुराने प्रसिद्ध होकर के उनको भी विश्वास नहीं कि ज्ञान हो सकता है कोई कहता आजकल ऐसा होता ही नहीं ऐसा मानते उन्होंने साधन किया ही नहीं न विश्वास नहीं आवश्यकता नहीं ऐसा नहीं श्रद्धावान तत्पर साहित्य इन्द्रियो सबको नहीं होता ये ठीक है बहुत तो भी नहीं होता है किन्तु तो किसी को नहीं होता बताए नहीं जो साधन संपन्न होगा तो अवश्य हम ज्ञान होते और साधन नहीं हो साधन नहीं तो प्राप्त कैसे होगा भोजन बनाने के लिए जितने साधन तो भोजन भी नहीं बना सकता है और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन नहीं हो तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा तो साधन अवश्य चाहिए उसमें कोई थोड़े परवाह नहीं करे प्रमाद करे और कोई क्या जरूरत है इतने से हो जाएगा ऐसे ऐसे हो जाएगा ऐसे क्या हो जाए ऐसे ऐसे करे तो नहीं साथन चाहिए। साथन हो सकता है साधन चाहे साधन हो तो अवश्य प्राप्त करेगा जो मुख्य अवश्य प्राप्त करेगा कैसे साधन होने परिपातन इत्यादि प्रागेव प्राणीपाता ज्ञान हेतु किमित इधानी हेतुअत उच्च थे तद विधि प्राणिपातन परिप्रश्न सेवा पहले कर दिया था प्रणिप्राता ज्ञान हेतु का साधन कर दिया है फिर, फिर दूसरे हेतु क्यों कहते श्रद्धा तो तो को सही त्रप्री क्यों कहते तो इसे लेकर प्रणिपातादेश तो बाह्यो अनेकांतिक विभवती मायावीत्वादि संभवत न तो श्रद्धावत्ता दु इति एकांत तो ज्ञानरब्ध उपाय प्रणिपातादि तो बाह्य अनेकांतिक विभवती व्यविचारी हो सकता है व्यविचार कैसा है इतने मात्र से ज्ञान नहीं होगा अरे अंदर विभावना नहीं श्रद्धा नहीं होकर प्रणिपात को भी, तो को भी है अनेकान्तिक मायावित आदि सुनवाया चलना कपड़ा चन करके बाहर दिखा करके भी कोई दिखा सकता है न तो श्रद्धा वक्त श्रद्धा तो अन्य को पता नहीं चले किंतु तो श्रद्धा अपने संज्ञान से श्रद्धा तत्पुरता इंद्र संय इसमें मायावी तो संभव नहीं अनेक तो ज्ञान ये अवश्य मा भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है टीका नहीं तब आदि पुनः अंतरंग, प्रणिपाता बहिरंगरंगे अंतरंग्रद्धा तत्पर नच तत्पर सहित न्ञा प्रतिनियम मन से अन्य कृपा अन्य प्रदर्शनात्मनो मित्र से संभवात् ज्ञान में नियम नहीं प्रणिपात सेवा तद विधि प्रणिपाते परिप्रश्न सेवा इतने से ज्ञान में नियम नहीं क्यों नहीं मनुष्य अन्यथा करता वही अन्यथा पर आत्मा न महावित्व से महावित्व क्या है मन में अन्यथा रहकर है बाहर अन्यथा दिखाना ये महावित्व ये संभव है होता है मन में अन्य प्रकार है बाहर दिखाना दिप प्रलम्ब होगा तो संभावना प्रलम्ब तो हो तो संभावना से प्राप्त है वंचना करके श्रवण करना पिपाता दिखा करके किन्तु मनुष्य अन्य प्रकार है शास्त्र में भी श्रद्धा हो अतः आचार्य प्रति श्रद्धा तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मायावित्व आदि श्रद्धावत्व तात्पर्यादो अभी संभवात अनेकांतिक अविशिष्ट मितयावीत आदि शंका करते जैसे मायावीत्व प्रणिपातादि में संभव है जैसे श्रद्धा आदि में भी तत्परतादि में भी संभव है तो भी अनेकांतिक वैविचारिक हो जाएगा मायावित्व आदि श्रद्धावत्व तात्पर्यादिव होगी जैसे न्यायावीत्व प्रणिपातादि में मायावित संभव तो तो का तो तो का तो है नहीं। तो श्रद्धावत्व तात्पर्य तो आदि से साहित्यन्द्रियम मायावित्व हो जाएगा अनेकांतिक अभिषितम ये भी अनेकांति का व्यभिचारी हो जाएगा बराबर इतिहास में क्या करते नहीं न तू तत्व न तो तत्व भाषा में नतु तथा नहीं तत्वत्वाद श्रद्धावत्ता दो तथा मायावी तो नहीं वो तो प्राणीपाक आदि में संभव है श्रद्धावत्ता में से माया तो संभव नहीं माया मलबन वा श्रद्धा तात्पर्य संयम अभियोग निष्ठा माया के द्वारा कपटाचन कर गई गाचन करग्निकी चाह श्रद्धा तात्पर्य संयम अभियोगा तो अभियोग निष्ठा ये अभियोग निष्ठा अनुष्ठा अर्ति के <उत्स्याल> तो है ठा अभियोग निष्ठा अर्तिगत उत्तराधम प्रश्नपूर्वक अवतारे व्याकती आगे ज्ञान उपलब्ध ये अंतरंग साधन है तो बाहर तो होगा और बाहर है तो अंतरंग अवश्य होगा ऐसा नहीं यदि तीन हो गया पणिपात परिप्रश्न सेवा ये बहिरंग हो गया अंतर हो गया श्रद्धा तत्परता इंद्रिय सैन यदि अंतरंग है तो बाहर अवश्य ही होगा किंतु बाहर है तो अंतरंग होगा ऐसा नहीं क्यूँकी मायावीत संभव तो, तो इसलिए अंतरंग साधन इसको श्रद्धा तत्परता इंद्रिय समय उत्तरार्ध प्रश्न पूर्वकृति प्रश्न करके व्याख्यान करते किम ज्ञानलाभा सियात उच्य ज्ञानलाभ से क्या होगा ज्ञान लब्धा परामम शांति पराम शांति पर निति से निरति से शांति तो मोक्ष ही कुछ के बलकर के रूप से जितने सो शांति से कुछ दे शांति प्राप्त हुई तो कई दुख निर से संख्य मु... मोक्ष आख्या यहाँ सा मोक्षाख्यापर ये शांति अचिरेण चीरवता दीर्घ काल से क्षिप्रमे शीघ्र ही प्राप्त करता है ठीक है सम्य ज्ञान अभ्यास अनपेक्षा मुख्य भवती प्रमाण सम्य ज्ञान साक्षात्कार संशय विपल रहित ज्ञान हो गया उसके बाद अभ्यास आदि साधनी का पीछा नहीं साक्षात्कार के लिए सवण मनन निर्दासन की आवृत्ति अभ्यास बार बार करना है जिसको साक्षात्कार यदि हो जाए संशय विपर रहित अपरक्ष ज्ञान हो गया तो फिर अन्य साधनी का पीछा नहीं तो मुख्य हो जाता है इसमें प्रमाण देते सम्यक दर्शनाथ क्षेत्र मोक्ष भगवती भगवान स्वयं कहते ज्ञान लब्धा पराम शांति और चरणा अधिक तो ज्ञान प्राप्ति होने से सीख रही प्राप्त करता है मोक्ष को तो ज्ञान के पश्चात कुछ करना चाहिए ऐसा नहीं वो ज्ञान कैसे ज्ञान है सम्यक ज्ञान और परोक्ष ज्ञान संशय भी पर रही तो ज्ञान केवल शास्त्र ज्ञान होने पर प्राप्त करे ऐसा नहीं सम्य दर्शन क्षेत्र मुख्य होतीशास्त्र न्याय प्रसिद्ध तो शास्त्र न्याय के द्वारा प्रसिद्ध है निश्चिता शास्त्र शब्द से किल न तमे वेदि अति मृत्युमेती नान्यपंथ विद्यार तमें वेदित तम पर ज्ञात मृत्युगति कलता है ज्ञादे तो कबलम इत्यादि विवचते न्यायस्तु ज्ञाजानिवृत्ते ज आदु प्रसिद्ध तार ज्ञानाद अज्ञान निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति है अज्ञानिक निवृत्ति रज्जु आदि प्रसिद्ध है रज्जु ज्ञान हो तो नष्ट हो जाता है ये प्रसिद्ध है आत्मज्ञान आदि निरपेक्षा अज्ञान निवृत अज्ञान तत्कार्य प्रय लक्षण मुख्य ज्यादा ऐसे रज्जु के ज्ञान हो जाने से ही रज्जो अज्ञान नष्ट होता है सर्वि नष्ट हो जाएगा उसके लिए अन्य प्रयत्न करना नहीं पड़ता है आत्मज्ञान आदि निरपेक्ष किसी अपेक्षा के बिना आत्महम सिंह ब्रह्म ज्ञान उनसे अज्ञान अज्ञान का कार्य प्रपंच नष्ट हो जाएगा अभी मोक्ष ही लक्षण लक्षण मोक्ष एवं लक्षण मुख्य ऐसा ही तो ज्ञान तथ कार्य प्रक्ष उत्तर श्लोक से पातनी काम करते क्या करते ना भी है अब तरफ संशय न कर्तव्य है किसी विषय में जो कहा श्रद्धा तत्परता इंद्रसाई में साधन है और प्राप्त करने से शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है अन्य शांति को इस विषय संशय नहीं करना चाहिए ठीक है मैं यथोक्त साधन उपदेशम उपदेश अपेक्ष अचिरेण ब्रह्म साक्षात्कार साक्षात करो साक्षात्त ब्रह्म अचिरेण मुख्यम प्राप्त इतो अर्थ सप्तम्या पराम अत्र संशय न करते अत्र सप्तमी कर है किसमें संशय नहीं करना है यथोक्त साधन उपदेशम उपदेश अचिरेन ब्रह्म साक्षात ऐसे साधन सम्पन्न होने पर ही उपदेश की अपेक्षा करके उपदेश की बिना भी, भी नहीं आचार्य उपदेश की अपेक्षा करके और ये जो साधन का पणिपात परिप्रश्न सेवा पहले का श्रद्धावान तत्परता इंद्र सैम का ऐसा होने पर उपदेश प्राप्त करके अचर्य शीघ्र ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म का साक्षात्कार करता है इसमें संशय नहीं करना चाहिए बहुत लोग संसाधन नहीं करने से उनको संशय होता है अंदर से रहता है कि होता ही नहीं और बहुत लोग बाहर दिखाते अंदर से प्रयत्न नहीं करके जानते की कुछ होने वाला नहीं है उपासना के कारण बाहि प्रभुत्व होते हैं लोगों को दिखाते की ज्ञानित्व का आरोप अपने में करके लोगों को दिखाते ऐसा होता है किंतु इसमें संशय नहीं करना है शास्त्र का शास्त्र सर्वरा यानी की सत्य युग तेतः में होता था आज नहीं होगा नहीं होगा कल युग ऐसा नहीं अब तुम कल में सर्व से ज्ञान हो सकता है ये शास्त्र में आया तो जैसे कहा गया ऐसे साधन कर रहे तो अवश्य ज्ञान होगा इसे संशय नहीं करना चाहिए ब्रह्मत्व और ब्रह्म साक्षात के किसको होने पर और चीज मोक्ष शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है इसमें संशय नहीं करना चाहिए ये अर्थ सप्तम या परामर्श सथ अत्र शब्द से संशय से अकर्तव्य हेतु माह संशय क्यों नहीं करना पापिष्ट संशय ये संशय पापिष्ट है बड़ा पाप अत्यंत निकष्ट है कथम इस संशय कैसे उत्तम हेतु प्रश्न पूर्वकम उत्तर श्लोक ने क्यों संशय आपिष्ट क्यों है इसके लिए आगे हेतु तो दे करके उत्तर श्लोक से कहते हैं कथम उच्यते दधान संशयात्मा विनश्यति संशया नोकोस्त न परो न सुख संशायाम सुख संशया संशयात्माश्योको ओम